एवं धर्म कथा में हम सदा की भांति प्रवेश पाते हैं भगवान राम की कथा की चर्चा हम अपनी कथा में कर रहे हैं और पहले भी हमने जाना है कि लगभग 2300 कुछ से लेकर ले ढाई हजार कथाकार हैं। जो मान्यता प्राप्त है श्री राम कथा की उनमें भगवान वेदव्यास भी हैं वाल्मीकि हैं संत तुलसीदास हैं तथा सारे विश्व में कथाकार हैं तो हम भगवान राम की कथा में वाल्मीकि रामायण से प्रवेश करेंगे अपने सभी कथानकों को लेते चलेंगे और महा वेदव्यास ने जो गुरुकुल में श्री राम कथा दी है जहां छात्र का संपूर्ण स्वरूप ही श्री राम कथा है प्रत्येक पात्र में वास करते हैं ये वेदव्यास की रामायण है जिसे उन्होंने भागवत में भी कथा के रूप में दिया है ये लीला ग्रंथ है महाभारत में भी ये कथा आई है तथा श्रीमद गीता में भी भगवान राम की चर्चा आई है जैसा कि हम गीता पाठ में देखते हैं तो वाल्मीकि की कथा जो लोक कथाओं में आती है वो इस प्रकार है कि रत्नाकर नाम का एक लुटेरा है जो रहा जाने वालों को लूटता है उसे कुछ आता जाता नहीं वो पढ़ा लिखा भी नहीं है अज्ञानी है ये लोक कथा है एक बार वो देवऋषि नारद को भी रा से जाते हुए पकड़ लेता है और पेड़ से बांध देता है तो नारद ने कहा ये जो तुम लूट और हत्याएं करते हो क्या तुम्हारे इस पाप के भागीदार तुम्हारे घर के लोग बनेंगे जाके घर से पूछ के आओ तो फिर मेरे साथ जो चाहना तुम वही व्यवहार कर वो घर गया माता पिता ने कहा कि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है अब हम वृद्ध हैं तो तुम्हारा धर्म है कि तुम हमारा भरण पोषण करो हमें तुम्हारे पुण्य और पाप से क्या मतलब पत्नी ने भी ऐसे ही कहा तो दुखी मन लौटाया और नारद से कहा कि तुम मुझे रास्ता बताओ तो नारद ने उनसे कहा कि तुम भगवान श्री राम के नाम का जाप करना इतने में ही राम नाम के जाप से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा तो राम शब्द भी भूल गया उल्टा नाम जपने लगा मरा मरा मरा तो बार बार मरा मरा कहने से राम राम अपने आप बन जाता है यदि मौत को भी याद रखूं मैं तो राम याद रहेगा मुझे पर मैं तो मान लेता हूं मैं हजारा मर इसीलिए राम भी भूल जाते हैं और पाप के भय फिर मुझे नहीं सताते मौत भी मुझे नहीं देते और उसके भाव अच्छे थे मन में प्रायश्चित था उसकी अंतर्वेदना भी अनंत थी कि मैंने तो बड़े पाप किए हैं बिल्कुल निपट गवार मैं और वो जगता रहा समाधि बढ़ती गई दिन गया रात आई रात फिर सुबह में ढल गई जाड़ा गर्मी बरसात यूं ही बदलते रहे और वो अपने ही जाप में स्थिर हो गया था हर बार सर्दियों ने हिलाया उसे बरसातों ने बहाना चाहा, धूप ने जलाना चाहा, लेकिन उसकी समाधि अटल हो चुकी थी वक्त के साथ उसके ऊपर मट्टी और धूल जमती चली गई तो एक छोटी सी पहाड़ी के जैसा टीले के जैसा नजर आने लगा दीमुकों ने देखा कि जगह ऊंची है यहां पानी नहीं आता तो उन्होंने अपना झोंज बना लिया बांबी बना ली। और वे भी उसके साथ उसी झोंज में बांबी में रहने लगे कालांतर में जब वो उठा और उस मट्टी के ढेर में से बाहर आया तो लोगों ने देखा कि बल्ब कहते हैं बाम्बी को दीमकों की बाबी को संस्कृत में कहते हैं बल्ब तो देखा कि वो तो बल्ब में से दीमकों की बाबी में से निकल रहा है तो उन्होंने उसे कहा वाल्मीकि वाल्मीकि दीमक दीमक और अतीत उसका समाप्त हो चुका था उसने मुस्कुरा करके वाल्मीकि नाम ही रख लिया दीमक कहाया हो को कोई दीमक कहे आपको कैसा लगेगा लेकिन शांत को गाली से भी क्या लेना अपवाद से भी क्या कहा उसने वाल्मीकि नाम ही धर लिया और वो अमर हो गया हां बल माने वल्ब और बल्ब दोनों का अर्थ होता है दीमकों की बांबी और वाल्मीकि माने दीमक और उसके ऊपर माँ सरस्वती की नारायण की कृपा हुई सभी देवताओं को उसे आशीर्वाद मिला और उसने ऋषा तो पाया और वो ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारी कथा यहीं से आरंभ होती है कि कथा का प्रयोजन क्या है फिर हम दूसरी राम कथाओं में चलेंगे क्योंकि जिसने कथा का उद्देश्य नहीं जाना उसने कथा कभी नहीं सुनी है वो नहीं जानता है ये कथा किस उद्देश्य के लिए कथा लोग के लिए नहीं है भौतिक सुखों को पाने की अतिरिक्त अभिलाषाओं के लिए नहीं है कथा है मैं अपना एक उद्देश्य होता है और हमें उसी को देखना है ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ तमसा नदी के तट पर आए हैं तम माने तो अंधेरी नदी है वो तमसा नाम है उसका सामान्य ज्योति भी होता है और सामाने जीव भी है अंधेरे में जाते जीव को ज्योतियों की राह दिखाए जो नदी वो भी तो तमसा ही कहलाएगी तमसा के तट पर ऋषि पधारे हैं उनके साथ बहुत सारे संत उनके भक्त हैं शिष्य मंडली है सुंदर मधुमास की क्षण है चारों ओर हरियाली का वातावरण है सुंदर समीर सुगंधित हवाएं पुष्पित चारों ओर जीवन का कोलाहल है ऋषि तमसा के तट पर बैठे आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं दृश्य वारो अपने अपने कल्पनाओं में ऐसे सौंदर्य और माधुर्य के क्षणों में जो साधना तप और ज्योति से जुड़े हुए हैं ऋषि धार्मिक चर्चा कर रहे हैं अपने जो ऋषि हैं भक्त हैं जो शिष्य हैं उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं वो स्नान करने तमसा के तट पर पधारे हैं यही एक क्रौच दंपत्ति है क्रौच बड़ा ही सुंदर पक्षी होता है जिसके बदन पे सुनहरी धाराएं होती हैं, लगी रहती लगी रहती हैं, और बहुत प्यार करने वाले जीव है ये ये जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाते हैं संगी संग रहते हैं और एक दूसरे पर अर्पित होकर जीते हैं ये इनकी विशेषता है यदि उनमें एक भी खो जाता है तो दूसरा फिर जीवन का बोझ ढोता मौत की ही इंतजार करता है फिर जोड़ा नहीं बनाता है ऐसा कहते हैं तो वो दोनों क्रौ पर दंपत्ति है वो खेल रहे हैं ऋषि का सामीप्य सानिध्य है आनंद आनंदम है ऐसे में ही एक इस दृश्य में एक विरोध उत्पन्न होता है एक बहेलिया हमारी नजर में आता है निशाद है। वो देखता है क्रोश दंपति को तो उसका लोभी मन उन्हें मारने का करता है वो कांधे से धनुष उतार लेता है बाढ़ चढ़ाता है वो खींच के बाढ़ मारता है बाढ़ नर क्रोच को जाके लगता है और वो रुधिर फेंकता ऋषि की गोद में आ गिरता है तड़पने लगता है उसकी प्रेसी ऋषि के सामने ही धरती पर सर पटक पटक कर लहू हो जाती है और फिर वो भी प्राण दे देती है महा ऋषि वाल्मीकि से दृश्य देखा नहीं जाता क्या आप देख पाएंगे ऐसे दृश्य अब फिर भी हम नहीं मानते हैं दूसरों को पीड़ा देने वे द्रवित हो उठते हैं सब कुछ इस तत्व हो जाता है ऋषि के नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगते हैं और उनके मुंह से सहसा पहला श्लोक प्रकट हो जाता है मां विषा प्रतिष्ठान तम गाश्वती समुनाद वदी काम मोहित नायास ही श्लोक प्रकट हुआ मां निषाद प्रतिष्ठान तो हम निषाद मैं तुझे अभिश्य करता हूं शापित करता हूं शाश्वती समा शाश्वत काल के लिए अनंत काल के लिए आज तो अभिश्द है मुझसे यह क्रौच में उतना अधिकम जिस प्रकार तूने इस क्रौच को मारा है और उसकी पत्नी को तड़प कर प्राण देने के लिए मजबूर किया है रे निषाद इन दोनों की हत्या इन दोनों की पीड़ा तेरे जीवन में सदा सदा के लिए बस जाए और तू कभी कभी कभी शांति न पाए शापित हो गया निषाद निषाद शापित हो गया अभिशक् हो गया और ऋषि दुखी हो गए वो अपने शिष्यों से कहने लगे अरे आज मुझसे भी कितना जघन्य अपराध हो गया शिष्य पूछते हैं गुरुदेव आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया पैसा क्यों कह रहे कहा नहीं मुझे निषाद को शापित नहीं करना चाहिए था मेरा धर्म नहीं किसी को साथ देना मैं संन्यासी हूं शाप किंतु इतना मेरा धर्म नहीं वो जो कर रहा है उसके कार्म स्वयं उसे शापित करेंगे मैंने उसे श्राप क्यों दिया मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया और वे दुखी हो गए है आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की बेला में नदी के निर्मल जल में मैंने कि सम्मुख मैंने इसे साबित कर दिया ये तो बहुत बुरा हुआ तो स्वयं भगवान ब्रह्मां प्रकट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि महर्षि आपने किसी को अभी तो नहीं किया है आप कदापि दुखी ना हो तो उनको प्रणाम करके पूजा करके उनके चरणों में अर्पित होकर के ऋषि कहते हैं कि हे पिता आज मुझसे अपराध हो गया है कहा नहीं तुमने कोई अपराध नहीं किया है ऋषि वर तुमने केवल सत्य की प्रतिष्ठा की है ऋषि वर आपने केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा की है आपने किसी को साथ नहीं दिया है आपने सत्य वचन कहे हैं कि जब भी कोई बन के निशान किसी के मन को भी पीड़ा देगा ये सत्य की प्रतिष्ठा किसी युग में किसी काल में सभी पर समान भाव से आएगी जो दूसरों को पीड़ा देगा उसके इस जीवन के सारे सुख नष्ट हो जाएंगे तो ऋषि तुमने सत्य की प्रतिष्ठा की है और मैं पूछता हूं आपसे कौन सुखी है आप में अपने इतने आप से पूछो जो दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न होना चाहते हैं क्या फिर वो सुखी जिंदगी जी पाते हैं क्या फिर वो सुख से जी पाते हैं प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा तम गशाश्वती सम्रांच मिथुना देखम वधी गण मौलिक जा र निषाद अब तू कभी शांति न पाए इनकी हत्या का पाप तेरी हर सांस पर जीवन की हर क्षण पर आ रु और तू अनंत काल के लिए अशांत हो जाए कांग्रेसी जो तुमने कहा है वो धरती का सत्य वचन है जब भी कोई किसी को पीड़ा देगा वो पीड़ा जिएगा वो अभी शक्त तुम्हारे अंतर में श्री राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है ये उसका पहला छींटा है जो बाहर आया है ऋषि वर, इस पतित पावनी श्री राम कथा गंगा को हे ऋषि तू बाहर आने दे ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और यहीं से वाल्मीकि की वाणी से मां सरस्वती इस कथा को प्रकट करती है इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इस कथा का उद्गम इस प्रकार है अन्यत्र बहुत सी जो रामायण है अधिकतर तथा तुलसीकृत रामायण में नारद जी से इस कथा का आरंभ हाँ, थोड़ा सा आज की ऋषा को भी ले लें हा तो फिर कथा में आगे बढ़े फिर नारद जी की भी कथा रामचरितमानस से लेंगे तो यहां कथा का उद्देश्य है श्री राम कथा का नहीं भूलना इस बात को कि हमें किसी को कभी भी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देनी है क्योंकि वही सौ गुना होकर हमारे वचन हमारे जीवन को निषाद करेंगे हमारा तब नष्ट होगा सुख जाएगा सर्वस्व हो जाता रहेगा तो राम की पीड़ा किसी को बाण की चुभन देने की नहीं मरहम की है आज के ऋचा में हम लेते हैं आज के ऋचा है खुलने कहा यत्र नारे उलूख सुंद्र जल गुलाह याज की ऋषा है यत्र माने जहा नार्य नार्य शब्द है इसका बहुत से भाष्यकारों ने नार्य से सीधा नारी कर दिया है लेकिन आप इसका संधि विच्छेद करें अर्थ तो स्पष्ट हो जाएगा यत्र माने जहां ना माने नहीं अर्य माने श्रेष्ठ उचित महान तो यत्र नारे कि जहां श्रेष्ठता से ही अपवित्र अग्रह है पश्च्यम वा उपचयम उसी को ग्रहण करके हे ही ब्रह्मज्वाला जलाती हो तुम तो, अग्निओं में लाती हो तो. तुम और वो क्या है जो ना रे है ना अरे वो क्या है सुबह जो तुम खेत में लूटा लेकर गए थे जो भी तुम्हारे शरीर का अनुचित था अश्रेष्ठ था गिरा हुआ था उसी का तो तुम खेत में पतन करके आए थे वो शरीर जो भस्मी में बदल गया था वो ना आर्य अश्रेष्ठ ही तो था तो यत्न ना आरे कि जो अश्रेष्ठ था अग्राह था जो स्पर्श की योग्य भी नहीं था हे ब्रह्म अग्नियो पेड़ों के गर्भ में हे ब्रह्म जो अलाओ पश्चिम उन्हीं को तुमने ग्रहण किया जलाया भस्म किया उन्हीं का भक्षण किया वा, वा और उन्हीं को आने में लौटाया उस अन्न को पुनः शरीर में ब्रह्म ज्वाला बनकर उसी भोजन को जब तुमने जलाया यज्ञ किया जा शिक्षते और उसे हाँ उसे ज्ञान से वरद मनुष्य तो है कि जो अश्रेष्ठ अग्राय है जो समाज का त्याज है जो विष है पक्ष उसी का तुमने पाचन किया उसी का भक्षण किया यज्ञ की अग्नि उन्हें वो पश्चम और उन्हीं को जिसको एक बार पचा करके जीवंत किया उसे पुनः ग्रहण किया शिक्षित और उसे इस देव योनी में दुर्लभ योनी में मनुष्य योनी में उतार दिया वो खेत कृति का मैला उचिता की राख सुंदर वनस्पतियों में औषध में भोज पदार्थों में अमृत तुल्य भोजन में लौटी और वे ही भोजन जब पुनः तुम में यज्ञ हुए और तुमने उन्हें एक सुंदर शिशु का रूप प्रदान किया एक बार फिर जीवन के कोलाहल में लौटा दिया ज्ञान से परिपूर्ण इस मनुष्य योनी में ज्ञान हेतु तुम उन्हें हे तो उतार लाए तुमने पीड़ाओं को भी वरदान बनाया है तुम तो ऋष को भी, भी अमृत बनाती हो ही यज्ञ की अग्नि हो उलूखल सुता नाम अवैध इंद्र जल गुलाह यम बराबर पढ़ते आ रहे हैं श्री ये जो उलूखल और स्तंभाकार ज्योतियों में मथते हुए यज्ञ करते हुए अज्ञान से महान जीवन की ज्योतियों के कोलाहल में लौटा दिया हम फिर दुर्गंध से सुगंध बने और मना तये हम जल हम जीवन ज्योतियों में लौटाए तो कितना दुर्लभ कृत्य किया हे ब्रह्म अग्नियों आपने जिनमें क्यों भूल जाते हैं कि धर्म की राह हमें हमारे भीतर ले जाती है केवल मठों और तीर्थों पर ही नहीं दौड़ाया करती है। हमको हमारी कहानी सुनाती है संप्रदाय वाह्य औपचारिकता सिखाते हैं बाहर का यज्ञ बताते हैं वेद धाम का ग्रंथ है वो अपने अंतर में जो प्रज्वलित यज्ञ की ज्वाला है उसी का दर्शन कराती है जिसके द्वारा सचराचर बारंबार प्रकट होता है क्योंकि वो सब में प्रज्वलित है और उसी का नाम जीवन है वो ही ज्योति है वही ब्रह्म अग्नि है। ब्रह्म ज्वालाओं में और वाह अग्नियों में भेद है बाहर की अग्निया केवल जलाती हैं, उद्धार नहीं करती भस्म कर देती है भीतर की ज्वाला हमें ज्योतियों में परिणत करती है और नए रूप में प्रकट कर देती है भस्मी और दुर्गंध सुगंधित अन्न में है और अन्न वनस्पतियां जब पुनः आत्मा रूपी ब्रह्म अग्निया में यज्ञ होते हैं तो उनका नाश नहीं होता वे शिशु बन जाते हैं ब्रह्म अग्नियां जिसे ग्रहण करती हैं उसका उद्धार करती है ये दोनों अग्नियों का भेत इसे न समझ पाने के कारण संप्रदाय बाहर ही हवन कराते रह जाते हैं भीतर की सुधी नहीं दे पाते हा तो कहा यत्र नारे और यही भगवान राम की कथा है पुनः आ ब्रह्म सूत्र को भी खोल कहा तद तो वे व्य उपदेशाच तत्माने ऐसे ऐसे उद्देश्य के लिए ऐसे धारण करने वाले को ही धारण करने का साच का जो धर्म है वो उपदेश करता है अर्थात जो आत्मा है जो ब्रह्म है ब्रह्म का आनंद है जो आनंद पूर्वक हमें धारण कर रहा है हमें उस आत्मा को ही धारण करना है एक बिल्कुल लोकाचार व्यवहार की बात करते हैं आप किसको प्यार करते हैं बताइए मुझे भाई जो आपको प्यार करता है सच है ना आप किस पर विश्वास करते हैं जो आप पे भरोसा करता है और भरोसे का व्यवहार करता है? आप हर किसी से तो नहीं कर सकते आप उसी को प्यार करते हैं जो आपको समर्पित होकर प्यार कर रहा है और जो ऐसा नहीं करता आपसे विपरीत होता है उससे आप दूरी कायम करते हैं सचिन तो पूछता है ये सूत्र आपसे जो रोम रोम प्यार दे रहा है आपको जिसके कारण आप हैं जो आत्मा बनके धारण कर रहा है आपको जो हर सांस प्यार देता है कि चाहिए नहीं था आपको कि ऐसे प्यारे को आप भी डूब के प्यार करें यदि वो आपको धारण करता है तो आज आप उसे सर्वांग धारण करें ऐसा प्यारा दोस्त आत्मा से हटके कौन हो सकता है जिसने वन की शबरी का नाम मेरी चूठन को रथ में बदला जिसने किसी सांस की कीमत न मांगी जिसने अग्राह को श्रेष्ठ को भी मुझे लौटाने के लिए ग्रहण किया उसे वनस्पतियों में और फिर मुझे शिशु के रूप में बनाया जो इतना डूब के प्यार करता मुझको कि दुर्गंध से भी लौटा के लाता है क्या मुझे उसको ऐसा ही प्यार नहीं करना चाहिए था जो आप पर दया करता है आप उस पर बहुत आभारी होते हैं आप भी उसके लिए करना चाहते हैं जो आपको प्यार करता है आप उसे भी प्यार करना चाहते हैं और ज्यादा प्यार देना चाहते हैं तो पूछता हूं आपसे जिसने रोम रोम जलाया है जो दुर्गंध से सुगंध में आपको लाया है अरे आप उसको क्यों नहीं प्यार करते हैं केवल असत्य जगत को ही क्यों सब कुछ मान के जीते हैं जो आज दिख रहे हैं कल वो नहीं होंगे कोई आपके साथ नहीं होगा कोई नहीं होगा बस वही आत्मा है जो साथ देगा वही धारण करेगा फिर फिर जन्म में और आज उसी को हम बिसराए बेटे और कपट जगत को झूठ जगत को आसक्तियों को विषय और लोभ को ही क्यों जलाए जाते हैं क्यों राम बुलाए जाते हैं ये ब्रह्म सूत्र है ऑटोसजेशन स्व प्रेरणा अपने को प्रेरित करना बार बार इस सूत्र से इस सूत्र से अपने को कोचो जैसे धरती को गोड़ते हैं उर्वरा करने के लिए अपने विचारों को मथते रहो इसे खुरपी सा चलाते रहो कि तुम्हारे में भी अपनी आत्मा के प्रति प्रेम के सत्य के अंकुर बीज जाए और तुम धन्य हो जाओ कहा तथ्य तुम उपदेश आचार के जो मात्र सुख है आत्मा का आनंद है आज उसी को कहा था ना इससे पहले आनंद भयो अभ्यास आनंद में ही जीने का अभ्यास करना है मुझको क्यों क्योंकि क्यों करना है क्योंकि वही तो मुझको धारण करने वाला है वही तो मुझे प्यार देता है वही तो मेरे जीवन की क्षण है सांस है वो नहीं है तो ना पति है ना बेटा है ना दिव्य आत्मा को ऐसे परम प्रिय मित्र को बुला देना और उसे अपना सुख और आनंद न मानना अधर्म नहीं तो फिर क्या है इसलिए वेद कहते हैं जिसने अपने शरीर को मंदिर नहीं माना जिसका शरीर उसका मजहब नहीं उसका धर्म नहीं उसका ईमान नहीं उसका कोई धर्म नहीं उसका कोई भगवान नहीं उस पातकी का उदार संभव नहीं है भी। और यही बात यहां कही है यही बात यहां कह रहे हैं कि तथ्य तो वे ऐसे अतिशय प्रिय धारण करने वाले को धारण करना उसी में खोए रहना उसी से जुड़े रहना यही सभी वेदों ने सारी श्रुतियों और सभी सदग्रंथों ने इसी को उपदेशित किया है इसी इसी को को प्रकट किया है, इसी को बताया है। बताया तुम कि के माला फेर लेंगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा ना मार्ग मात्र यही है और इसी को लीला कथाओं में भगवान भी अपने लिए दिखलाते हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा के सुख से सबको सुखी करना है वाल्मीकि की कथा में कहीं निषाद नहीं बनना किसी को लौट के गाली देना किसी ने पीड़ा दी है उसको लौट के पीड़ा देना भी निषाद मनोवृत्ति है नहीं देना है क्योंकि मेरे पास तो आत्मा का अमृत है जो उसके पास था उसने दे दिया पर मैं अपनी राह तो बदलूंगा नहीं फिर उसमें और मुझ में भेद क्या रहेगा दे गया होगा धन्यवाद उसको लेकिन हम लौट के किसी को पीड़ा नहीं देंगे बाढ़ से शुरू हुई भगवान राम की कथा और बाढ़ पर जाकर रुकी श्री कृष्ण की कहानी यहां बहेलिये के बाण से क्रौच मारा था वहां बहेलिये का बाण श्री कृष्ण को लगा था कि बाण लौट कर ईश्वर को ही लगता है जिसको पीड़ा देते हो पीड़ा तो आत्मा को देते हो आत्मा ही तो श्री राम है तुम कहते है तुमने बदला लिया नहीं तुमने राम गवाए और पीड़ा देने जयाले के जैसे ही परपीड़क ही तो बन गए थे तुम तो। वो परिपीड़क रहा होगा पर उतने ही घटिया तुम भी तो हुए थे थे चकला लेने गए थे आप किसी को नसीयत नहीं दे आए हो आप अपना सर्वस्व लुटा आए पूजा पाठ तप पुण्य सारे गवा आयो जब जब आप किसी को पीड़ा दे के आयो यही राम की कथा है और तुलसीकृत मानस में तथा बहुत सारी रामायणों में जो उत्तर भारत मध्य में भारत में तथा दक्षिण भारत में सभी जगह प्रचलित है थोड़े थोड़े भेद हैं जहां जो भी समाज का उत्कृष्ट हुआ वो नायक को दे दिया और जो खोटा लगा वो खलनायक को दे दिया ऐसा भी हुआ है अब इंडोनेशियन रामायण में वो इज इसे प्रॉपर्टी क्योंकि दे आर बेसिकली नाउ मोहिमंड मुसलमान है तो अब उनकी रामायण कथा का राम एक पत्नी व्रत हो तो उसके पास तो कोई समृद्धि ही नहीं है ना इसलिए इंडोनेशियन रामायण में एक पत्नी व्रतधारी श्री राम की 300 शादी उनकी भक्ति आस्था में कोई कभी नहीं है जितनी सुंदर रामायण और रामलीलाएं वो मुसलमान करते हैं आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते आपको लगेगा सारी जेब खाली हो जाएगी लेकिन अब उनके समाज में जो बढ़िया चीज अब नायक को मिल गई और बेचारी ब्रह्मचारी हनुमान जी भी अठारह ठाई पत्नियां पाए उनकी भी अठारह तो जो जो कथा अब आप समझ लो इतिहास 20 लाख वर्ष पुराना है इतिहास के घटनाक्रम जब समय के अंतरालों को लाभते हुए चलते हैं तो संत ऋषि समाज के सुधारक विचारक उस इतिहास की कथा को मतते हैं ऐतिहासिकता की छाछ समय के अंतरालों के साथ गिरती जाती है और एक सुंदर मक्खन का बिलोया हुआ वक्त के साथ वो प्रकट हो जाता है और ये ऐतिहासिक घटनाक्रम विशुद्ध रूप से लीलात्मक कथाएं हो जाती है ये एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है ये सभी के साथ होता है इतिहास कुछ होता है कथाएं कुछ बन जाती है लेकिन इन कथाओं के साथ कोई दुष्प्रयोग कोई नहीं करता जो समाज की अच्छी चीज है नायक को दे दो और जो खराब चीज है वो खलनायक को दे दो तो इंडोनेशिया रामायण में रावण ने अपनी प्रेमिका को भून के खाया है बताओ पंडित जी आदम खोर हो और वो भी अपने ही प्रेम का खाई तो जो बुराई थी वो खल नाक को तो, जो अच्छा लगा वो नायक तो। तो ये अगर कोई इसको लेके टीका टिप्पणी करता है कि फलाने रामायण में ऐसा है फलाने में ऐसा है कीचड़ उछालने का प्रयास करता है तो समझ लो कि वो खुद अपने में एक नापदान है उसके पास कीचड़ के अलावा कुछ नहीं है उसके पास इतनी भी समझ नहीं है कि 20 लाख वर्ष का पुराना इतिहास जब गुजरा जहां जहां से होगा वह समाज की जरूरतों के अनुरूप वहां के कथाओं में वो भी घड़ मर घड़म होगा तो इस कथा का निरूपण हुआ कि जहां घटगवासी आत्मा श्री राम है दस इंद्रियों को रखने वाला रथना माने निग्रह करना बांधना जैसे बैलगाड़ी में नकेल डालते हैं ना बैद दस इंद्रियों को निग्रह करने वाला मन दशरथ है और दस इंद्रिया मुंह हो गई जिसकी जो इन्हीं अतृप्तियों के लिए जी रहा है जैसे कि हम सब लोग ये मुंह वाले दशानन रावण है तो वो ऐतिहासिक पात्रता यहां हर व्यक्ति के जीवन का एक सुंदर पक्ष लेकर के लीलात्मक कथा बन गई अब इसको लेकर के पीली पी पी डिलीट करना दिमाग से डिलीट होना ही है मैं तो ऐसा ही समझ पाता हूं कि जो परिस्थितियों को भी नहीं, नहीं समझ पा रहे जो वातावरण को जो समय के अंतरालों को भी नहीं लेना चाहते वही उल्टी सीधी बात कर सकते हैं अब चलते हैं तुलसीकृत तो मानस में आ, जिसे कि हमारी कथा का आरंभ हो जाए सभी कथाकारों के साथ कि नारद जी हैं हां वे भगवान महाविष्णु के अनन्नी भक्त हैं वैरागी हैं जानते हैं एक नाता आत्मा से विष्णु से तो है तो ब्रह्मचारी हैं आत्मा का आचरण करने वाले और जानते हैं कि उनके अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है तो अनासत भक्त है वो अपने भक्ति भाव की इच्छा भी नहीं करते ऐसे अर्पित भक्त हैं महाराज जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और आप सब भी ब्रह्मा जी के जीव मात्र ब्रह्मा जी का ही तो मानस पुत्र है हम पूर्व की सारी कथाओं में भारत कथाओं में करके आ रहे हैं बाकी धर्मों में तो किसी एक से कहा ईश्वर का बेटा हमने पूछा बाकी किसके धर्म सनातन धर्म में कहा कि तुम भरत अर्थात सबका भरण पोषण करने वाले उस परम पिता परमेश्वर के पुत्र हो इसलिए भरत से भारतम भारत आपका जाति संगत नाम है जिसका अर्थ है परमेश्वर के बेटे प्रभु के बनाए हुए यहां कोई भेद नहीं है धर्म कहीं भेद नहीं करता एक तपस्वी में और एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाले में भी यहां कोई भेद नहीं है यदि भेद है तो सांप्रदायिक सोच में है धर्म तो एको ब्रह्म द्वितीय नाच थे वो कोई भेद नहीं है ना लिंग भेद है ना जाति भेद है न ऊंच नीच की बात है ना जात पात की कथा है सीए राममय सब जग जा वो सांप्रदायिक सोच है जो भेद करती और लड़ाती है तुम्हारा तो जी ने सोचा कि मुझसे अच्छा भक्त तो नारायण का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता दम भाग गया कहते हैं मन को दशरथ बना के रखना अगर ये बंगाल मन जरा सा भी खुल गया तो विनाश आ जाएगा नारद जी के मन में दम्ब आया कैसे बताओ मुझे नारद आप सब हो जीव मात्र नारद है क्योंकि हम सब मानस पुत्र हैं तो उसकी मन में कि मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं यह विचार आया कब बताओ मुझे जब भक्ति रुक गई होगी जब नारायण के रूप की महिमा हट गई होगी तभी तो इस विचार ने एंट्री ली होगी यदि विनम्र भाव से मन बदा बदा महाविष्णु के रूप रूँक सौंदर्य रूप के चरणों में झुका होगा तो क्या दम आएगा नारद को क्या दम आएगा तुमको और आते ही अनन्न्य भक्त नारद की सारी भक्ति नष्ट हो गई हम अपने तो सोचे हमारा दिन भर क्या होता हो फूले तो फिरते हैं हम तो भक्ति करते हैं काश हम कर पाते एक प्यारी सी भक्ति डूब पाते उसकी उनकी मनोहरम रूप में माधुर्य में सौंदर्य में और अनासक्त भाव से उनमें घूल मिल जाते कर पाते हम भक्ति भक्ति करने वाले ऐठते नहीं भक्ति करने वाले लोभी नहीं होते भक्ति करने वाले दम भी नहीं होते भक्ति करने वाले किसी का बुरा न देखते न चाहते न सोचते भक्ति देखने वाले तो उसके सौंदर्य की झांकी लिया करते भक्ति अति दुर्लभ अवस्था है बड़े भाग्यवान पाते इसे तुमको लगा तो कब आया विचार कि मैं नारायण का मेरे जैसा तो कोई भक्त नहीं यह ऐठ कब आई होगी जब भक्ति ने दम तोड़ दिया होगा और मुझे मन दशानंद बन गया होगा दशरथ भी नहीं रहा होगा तभी तो भक्ति आई होगी तभी तो भक्ति गई और दंभ को प्रवेश मिला होगा काश हम भी कर पाए ऐसी भक्ति जो कभी ना टूटे कभी ना टूटे और दंभ आया भक्ति गई ज जी भू में विचरण कर रहे हैं पर्वतराज का अतिथि लिए हैं उनकी बड़ी सुंदर कन्या है पर्वतराज ने कहा नारद जी मेरी बेटी कहा देखो इसका भविष्य बताओ उसका नाम है कन्या का नाम है विश्व मोहिनी दंब आई गया था मन छूट गया था नारद जी विष्ण मोहिनी का हाथ दे देखने लगे तो उसके रूप पर आशक्त हो गए ब्रह्मचारी नारद जरा अपनी अपनी सोच डालो बेटा कितनी भक्ति है एक क्षण फिसला नारद तो क्षण फिसलते चले गए और तुम हो कि एक क्षण भी तो प्रभु में स्थिर रहना नहीं चाहते भक्ति की बात करते हैं सोचो सोचो विचार करो सत्संग अपने सत्य संग है खाली मनोरंजन नहीं है ये हम सब के लिए है नारद तो यहां उदाहरण बने हैं ये लीला कथा है ये तो हर घट की कहानी है हम सबकी कहानी अब वो देख रहे हैं उसके हाथ की रेखाएं और दिख रही हैं उनको उसकी कमाने दार भूए उसकी सुंदर नाक प्यारे से ऊट आ लियो नारायण नारायण गए नारद जी के और मोहिनी मोहिनी आ गई पिता पूछ रहे हैं महाराजा कि नारद जी बड़े गंभीर हो रहे हैं कोई अनिष्ट वाली बात तो नहीं है तो बड़ी गर्म सांसें लेके नारद जी कहते हैं कि अरे भाई इसे तो विष्णु जैसा सुंदर पति मिलेगा और बता के नारद जी चल दिए थके हैं उदास हैं हताश हैं कैसे भी हो मुझे तो ये पत्नी के रूप में मिल जाए गा तो रहे बिना भी नारायण नारायण नारायण लेकिन अंतर से ऊपर रहा है हाय विष्णु मोहिनी मिल जाए विश्व मोहिनी एक क्षण चूका था नारद और तुम तो एक क्षण टिके भी नहीं श्री राम ने और भक्ति की बात करते हो तो डालो मन को दूल जावाज अच्छे से पकड़ लो अपने को तो भक्ति मिल जाएगी और झूठे आश्वासन देने वाला अपना अपना सबसे बड़ा विश्वास घाती होता है और फिर वो कुछ नहीं पाता है दुखी हैं, थके हैं टूट गए हैं नारद हताश हैं, क्लांत हैं और महाविष्णु के सामने जाके खड़े हो गए जैसे तुम खड़े हो जाते हो मंदिर में आकर वो भी खड़े हो गए महाविष्णु के सामने देखो पढ़ो अपने को अपने सत का संग करो सत्संगी बनो देखा महाविष्णु ने टूटे हुए थके हुए नारद तो चौंक पड़े बोले ये भी भक्त गया क्या क्योंकि भक्त कभी दुखी नहीं होते हताश नहीं होती तो उसके मनोहारी रूप रस की का पान किया करते हैं वे कभी क्लांत नहीं होते कभी थकते नहीं।, नहीं तो उसकी मौज में छिया करते हैं और जो उनके अनुपम रूप का पान करते हैं वो क्यों थकेंगे उनके सामने तो कहल स्वयं थका करता है वक्त अक्सर थक जाया करता है वो नहीं थकते हैं तुम विष्णु पूछते हैं नाराज आप कुछ दुखी से लग रहे हैं कुछ थके थके से हैं कुछ देह में पीड़ा आदि है क्या नाराज जी कहते हैं नहीं वो तो सब ठीक है नारायण लेकिन आज मैं आपके सामने इच्छा लेके आया हूं अरे तुमकी भक्ति समाप्त दो लड़के थे ना तो एक अपना पैसे जमा करता था गुल्लक में डाल लेता था तो लोगों ने दूसरे से कहा कि देख ये कैसा अच्छा लड़का ये अपने पैसे जोड़ता तू क्यों नहीं जोड़ता बोला मैं भी जोड़ता हूं बोले काम बोले हलवाई की दुकान में जब मिठाई लेके खा आया तो जोड़ा क्या और यहां जो तो भीख मांग ले गया उनसे तो तेरे पे भक्ति कहां कहां भक्ति वो शब्द गुनगुनाए थे और बरात भर के यहां से ले गए थे अभी भी कुछ बचा है क्या बाकी और उसे तुम भक्ति कहते हो सोच विचार करो क्या दूसरा लड़का सचमुच हलवाई किया पैसे जोड़ रहा है मिठाई खा लेने के बाद भी थोड़ा अपने दिमाग के जोर डालो तो तुमको तुम्हारे सत दिख जाएंगे तो शायद तुम सत्संगी हो पाओ कर महद तुमको भी कोई इच्छा है बोले नारायण आज मुझे इच्छा है आपसे कहा क्या चाहते हूँ महारद बताओ उनको हम तुम्हारा तो क्या प्रिय करें महाविष्णु बड़े प्यार से पूछते हैं अब महाराज जी ने कैसे कहें किरियत दिलाए बोल कुछ लोक लाज की बात है ना ब्रह्मचारी जी हैं अब फिसल गए हैं तो फिसल गए तो बड़ा घुमा के बात करनी होगी गया तो नहीं कुछ तो कहने लगे ह, हे हरी मुझे हरी का रूप दो तो। भगवान ने कहा देखो नारद की भक्ति दम्भ के कारण मुंह और वासना के दलदल में जा गिरी है नारद फंस गया है हम सब भी फंस गए लेकिन प्रभु तो सबका उद्धार करते हैं वे तो उद्धारक है ना भी तो है। ये तो अतिशय दयालु है यदि इतने दयालु न होते तो हमारे अपराधों की गिनती पर न जाने कितनी कीले हमारे गड़ गई होती है लेकिन वो तो दयालु है उनके जैसा दयालु तो कोई हो भी नहीं सकता कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती वे तो अतिशय कृपालु है तो नारायण सोचते हैं क्या इस पाप के दलदल में खड़ा मेरा भक्त नारद आज मुझसे भी कह रहा है कि महाविष्णु तू ही पापी हो जा अपराधी बनकर दिखा दे पूछो कैसे कि मेरा रूप लेके रहेगा तो नारद विष्णु तो नहीं हो जाएगा ये तो भोग ही तो करेगा दिखावा ही तो करेगा अपराधी ही तो होगा बनना बड़ा आसान है लेकिन इसमें कितने अपराध हैं ये भी सोच लो सब चाहते हम बड़े गुरुजी बन जाए हमारे ढेर सारे चेले जी हो तो जाए जाने क्या क्या अरे सबके पैर की धूल मिल जाए और मैं पोखों से सबके पैर की धूल उठाऊं सब में श्री हरि का दर्शन हो और चाहिए क्या कि जहां जहां आंखों की बी नई जाए गोविंद बस तेरी ही छवि नजर आए गुरु बनना चाहेगा फिर कौन सबकी पैर की धूल ही तो हमारे माथे का चंदन होगी बंधे को गोविंद नहीं रावण ही मिलता है गुरुआइन बन जाए गुरु जी बन जाए मेरी चौधराहट हो जाए इसी में जीवन के सर्वनाश हो जाते हैं आप भक्ति नहीं करते आप पाप पटोरते भक्ति बहुत बड़ी विनम्रता का नाम है सत्यनिष्ठ होने की बात है मैं कैसे किसी से कह दूं कि तू छोटा है जबकि मेरा आराते उसमें भी आत्मा होकर बिरा रहा है अब तो सबकी पैर की धूल ही माथे का चंदन होगी, गये राम मै सब जग जानी गाना आसान है जीना अति दुर्लभ है तो कहा कि आज ये मुह और की दलदल में खड़ा है ताज तो आज मुझसे भी पाप मांग रहा है कि हरी मुझे हरी का रूप दो तो, अरे हरि का रूप लेके भी रहेगा तो तू नारद ही तो लोगों को ठगेगा ही तो हरि होने का भ्रम ही तो देगा पापी ही तो होगा मनु विष्णु सोचते हैं अतिशय दयालु अतिशय कृपालू भगवान सोचते हैं कि ये तो दलदल में गिर गया है यह बाहर तो निकल सकता नहीं क्योंकि दलदल में फंसा व्यक्ति जितना भी प्रयास करता है उतना दलदल में गहरे धसता चला जाता है उतना गहरे दलदल में उतरता चला जाता है तो महा विष्णु सोचते हैं मेरी छाती चौड़ी है मेरी भुजाएं विशाल हैं। नारद मेरा भक्त है चलो इस दलदल को मैं ही ओढ़ लेता हूं दया की प्रतिष्ठा है भगवान कि नारद तो दलदल से निकल नहीं पाएंगे आज अगर मैंने अपना रूप दे दिया तो नारद बर्बाद ही हुआ। तो होगा तो नारायण कहते हैं चलो इस दलदल को मैं ही ओढ़ लेता हूं जिस दलदल के कारण आज मेरे इतने प्यारे भक्त की भक्ति गई है तो महाविष्णु ने हरिमाने विष्णु तो हरिमाने बंदर भी होता है उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया उन्होंने दया किए और आपको लगा आपके साथ बड़ा गुनाह हो गया इतनी पूजा करिए भगवान ने हमारी ना सुनी रे वो दया की है दयालु है वो उस दलदल में तुम्हारा सर्वनाश नहीं चाहते हैं तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें शरीर से में सदा नहीं रहना है जाना है आगे की सोचो ये तो ठहराव है यात्रा जीवन का नाम है और ये अनंत है जिसमें योनि तो खाली पड़ा हुआ आपको लगा स्वामी जी अब तो पूजा ही नहीं करते हमारा तो विश्वास ही उठ गया इतनी माला फेरी और एक कामी नहीं। ये काम ही महाज्ञान है ये कुसंग है ना कि कोई सत्संग है तो महाविष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया नारद उभर जाए दल दल मुझ पर आ जाए भगवान ने खुद ही चाहा अब बंदर बने नारद जी आगे आगे नाच रहे हैं स्वयं में लोग हंस रहे हैं और नारद जी को लगता है उनकी प्रशंसा हो रही है और बेचारे गुरु जी लोग क्या जाने कि लोग उनकी ठिलवाई कर रहे हैं उन्हें लगता है उनकी प्रशंसा हो रही है हां बेटा जब जब तुम निधन भाएगा तुम लोगों का तमाशा ही तो बनोगे जैसे नारद बनाया आज और फिर भी हम हैं कि सुधरना नहीं चाहते तो नारद जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और हर बार विष्णु मोहिनी घूम जाती है उन्हें लगता भी देखा नहीं मेरे को फिर फुदक के आगे आ जाते और तभी महाविष्णु विष्णु पधारते हैं और जयमाल महा के गले में पड़ जाती है और बेचारे नारद का तो संसार लूट जाता बोले गई पूजा भक्ति हम करते ये आ, जो तुम करते हो सूत्रधार भी तो वही दिखाएंगे ना जो तुम्हारी करनी वही दिखाएंगे तभी तो कथा का श्री गणेश होगा कुपित हो गई नारत और तभी जय विजय ने कहा जरा पानी में अपना मुंह तो देखो देखा बंदर का रूप तुमने महाविष्णु से कहा कि तुमने मेरे साथ कपट किया मैंने तुमसे हरि का तुम्हारा रूप मांगा था और तुमने मुझे बंदर का रूप दिया हरि के कई अर्थ होते हैं हरि माने जल भी है हरि माने मेढक भी है हरि माने सांप भी है तो मैंने कहा जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि पत्नी के चक्कर में जो आज मेरा अपमान हुआ है तू भी मृत्यु लोक में जाकर जन्म धारण कर और पत्नी की बिराह में तुझे भी ऐसे ही भटकना पड़े और श्राप दे के नारद जी को थोड़ी सी मूर्छा आ गई और फिर जो नेत्र खुले तो एकदम ध्यान आए अरे मैंने अपने आराध्य को शापित कर दिया और आपने भी तो भगवान को कितनी बार गाली दी है जब आपके काम पूरे नहीं हुए आपने भी तो अपने किसी पूज बुजुर्ग को छोड़ा नहीं जब जब आपको लगा कि वो विपरीत है आपके नारद ने भी वही किया मुझे लगे नारायण ये मैं क्या कर बैठा जिनके ध्यान के बिना मेरे मन की कोई कोई विचार नहीं उठता था जिनके रूप का दर्शन मेरे नेत्र सदा करते थे जिनकी स्तुति के बीमार मेरे जीवन में कोई ध्वनि न थी हे महाविष्णु मैंने आपको शराप दे दिया फूट फूट कर रोने लगता है नारद क्योंकि नारद निर्मल है काश हम भी निर्मल होते तो हमें कोई हमारी भूल न दिखाता हम स्वयं देखते हम रोज देखते और अपने को सुधारते नारद निर्मल है रोने लगता है विष्णु उठाते नारद को सीने से लगा लेते हैं नारद एक बात बताओ मित्र यदि न चाहता तो क्या तुम मुझे शाप दे सकते थे बोले नारद मेरी इच्छा के बिना क्या एक पत्ता भी हिल सकता है मैंने देखा जब तेरी